इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम इंद्रिय अर्थ का से जो है, उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम भोक्ता प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण माह प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कह करके अब प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण को करें इंद्रिया जन ज्ञानम प्रत्यक्ष न्याय बोधनीय कार्य इतना कार्य है हा? और आगे लिखते हैं जन्य प्रत्यक्ष से लक्ष्य अभिप्रायण लक्षण प्रत्यक्ष भी इंद्रियार्थिक जन्य का ही किया न जन्य प्रत्यक्ष का और ऐसा भी प्रत्यक्ष है जो इंद्रिया निकर्ष से जन्य नहीं है इंद्रियार्थ इंद्रियार्थिक से जन्य नहीं है ऐसा भी प्रत्यक्ष है जो ईश्वर का प्रत्यक्ष है इन इंद्रियों से तो जन्य है ईश्वर का अनुभव करें कैसे अनुभव करें इन अंकों से तो दिव्य पदार्थों का भी अनुभव नहीं होगा विराट पुरुष का भी अनुभव नहीं होता भगवान तो ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया इन चरमचुओं से विराट रूप का विदर्शन नहीं हो सकता ईश्वर का कहां दर्शन ईश्वर तो विराट सूक्ष्म है विराट तो स्थूल तो है नाम ईश्वर और उसकी सूक्ष्मता में उससे भी सूक्ष्म हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ से भी सूक्ष्म ईश्वर वो तो इन इंद्रियों से तो जन्य हो ही नहीं सकता असंभव तो जो लक्षण आपने किया इंद्रियासन का ज्ञान प्रत्यक्षम इसे स्पष्ट हो रहा है जन्य शब्द के वजह से ही ज्ञापन हो गया कि जन्य प्रत्यक्षम का ही लक्षण जन्य प्रत्यक्ष सेव लक्ष्यत्म इति अभिप्रायण इदम लक्षण इस अभिप्राय से लक्षण बनाया गया है महाराज ईश्वर प्रत्यक्ष में भी जाए ऐसा कौन सा लक्षण है ईश्वर प्रत्यक्ष में जाना चाहिए जन्य प्रत्यक्ष में भी हो प्रत्यक्ष सामान्य का लक्षण किया जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण हुआ इंद्रिया प्रत्यक्ष लेकिन जन्य अजन्य उभय प्रकार का जो प्रत्यक्ष है उन सभी प्रत्यक्षों में जाए ऐसा एक सामान्य लक्षण बनाओ ज्ञान आकरणगम ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञान अकरणगम ज्ञानम प्रत्यक्षम ज्ञानम ज्ञान है कर्ण नहीं जिसका ज्ञान कारण नहीं है जिसका ऐसा जो ज्ञान होता है उसका नाम प्रत्यक्ष अर्थात ज्ञानम ज्ञान करण तत ज्ञान अकर्णतम इसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञान कर्म नहीं है ज्ञान जिन किन किन में करना होता है व्याप्ति ज्ञान अनुमित ज्ञान का कर्ण है व्याप्ति ज्ञान जो है अनुमिति ज्ञान का कर्ण है सादृश्य ज्ञान उपमिति ज्ञान का कर्ण है सादृश्य ज्ञान जो है उपमिति ज्ञान का करण है ज्ञान सात बोध के करण है अर्थात अनुमिति उपमिति और शाप्त ज्ञानों में दूसरा ज्ञान क्या हो रहा है कर्ण हो इसे अनुमिति ज्ञान ज्ञान कर्ण कर ज्ञान ज्ञान है कर्ण जिसका ऐसा ज्ञान कौन हुआ अनुमिति ज्ञान उपमिति ज्ञान में कैसा है ज्ञान कर्ण का कर ज्ञान उससे भी सादृश ज्ञान कर्ण हो रहा है अनुमित ज्ञान के लिए व्याप्त ज्ञान कर्ण है उपमिति ज्ञान में साया ज्ञान हो गया, ज्ञान में पद ज्ञान करण उपमि, अनुमितिमिति और शाद ये तीनों ज्ञान कैसे हैं? ज्ञान करण तो ज्ञान इनमें ज्ञान क्या हो रहा है करण हो रहा है इंद्रियाकरण नहीं है और अन्य कोई दिव्य चक्षु या कोई अन्य दिप्य चीज है, है? निर्विशेक अब मन आत्म साक्षात्कार इत्यादि करण नहीं हो रहे इसलिए तीन नियम कैसा है ज्ञान करण तो ज्ञान है और ज्ञान अकर्ण कौन हुआ फिर इन तीनों से भिन्न प्रत्यक्ष इसलिए हम क्या कहेंगे व्याप्त ज्ञान करण नहीं है जिसका ज्ञान हम कहंगा व्याप्त ज्ञान कर्ण नहीं है जिसका ऐसा ज्ञान क्या हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान सादृश ज्ञान कर्ण नहीं है जिसका पद ज्ञान कारण नहीं है जिसका ऐसा जो ज्ञान क्या हो गया ज्ञान अकर्णगम ज्ञानम तो कौन है प्रत्यक्ष है ये इंद्रियासन कर में भी चला गया है नहीं और ईश्वर प्रत्यक्ष में भी चला गया सभी प्रत्यक्षों में लक्षण चला जाता है ज्ञान अकरणगम ज्ञान ज्ञान कर्णक तो ज्ञान तीन है अनमिति ओमिति ज्ञान अकारण कौन होगा जो बच गया है तीन साल प्रत्यक्ष का और प्रत्यक्ष ज्ञान के एक ऐसे गया। जिसमें इंद्रिया प्रत्यक्ष भी है इंद्रिया निरपेक्ष प्रत्यक्ष भी है सनिकर्ष निरपेक्ष प्रत्यक्ष भी है सकल प्रत्यक्षों में लक्षण चला गया ज्ञान अकर्णगम ज्ञान प्रत्यक्ष भी कान प्रत्यक्ष हमारे पास अब इसके अनुसार क्या हो गया दो प्रकार का है प्रत्यक्ष मुक्ति रूपेण दो प्रकार है एक सन्निकर्ष जन्य और दूसरा अजन्या। या सन्निकर्ष अजन्य सन्निकर्ष सापेक्ष सन्निकर्ष निरपेक्ष निकाते सन्निकर्ष जन्य के जगह पर लिखा देंगे सापेक्ष और अजन्य जगह लिख देंगे निरपेक्ष जन्य पद निरपेक्ष भी है जन्य का निरपेक्ष मने सनिकर्ष निरपेक्ष भी दो तो प्रकार का एक अलग बात बनती है ना लौकिक सन्निकर्ष जन्य और अलौकिक सन्निकर्ष जन्य दो प्रकार के सनिकर्षण लौकिक सनिकर्ष और अलौकिक सनिकर्ष इसमें तो आप जानते हैं लौकिक सनिकर्जन से छह प्रकार का आपने मान लिया है ना कितने हैं छह प्रकार का है क्या हाँ बाह्य का पांच और अंतर वाला मन वाला मानस छह प्रकार का है छह प्रकार और अलौकिक सनिकर्जन तीन प्रकार का आत्मसन्कर्ष भी यही आ गया छह प्रकार मानस में है प्रकार का है और जो के निरपेक्ष वाला है यह भी दो प्रकार का है ऐसे को क्या कहते हैं एक तो ईश्वर प्रत्यक्ष ईश्वर प्रत्यक्ष और अतिय वस्तु प्रत्यक्ष अतीन्द्र प्रत्यक्ष बहुत सारी चीजें आज आप इकट्ठे ईश्वर से मिलना, में ईश्वर भी अतीन्द्रिय है ईश्वर भी है, लेकिन फिर भी उसको कहने के लिए अलग से स्पुष्ट स्पष्ट कर, कथन करने के लिए अलग से कर दिया जाता है और अन्य से क्या हो गया आपने जीवात्मा अपना आत्म तो प्रत्यक्ष कर रहा है वो भी अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष गुरुत्व का प्रत्यक्ष हुआ आपको ये भी अतीन्द्रिय का प्रत्यक्ष स्व संस्कार का प्रत्यक्ष हुआ वो भी अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है अपने पुण्य पाप का प्रत्यक्ष हो रहा है तो वो भी अतीन्द्रिय का प्रत्यक्ष है योगियों को तो है ना अपने कितना पुण्य बाक किया कितना पुण्य पाप बाकी है सारे पापों को भोगेंगे इकट्ठे लेकर ऐसे आता है योगियों ताकि पुनर्जन्म का चक्कर ना पड़े पुण्यों को भी भोग दें राजाओं को आकर्षण कर देंगे राजाओं के वहां चले जाएंगे और बड़ा ऐश में रहेंगे पुण्य को भोग कर देंगे पापों का भोग के लिए रोगों को ले लेंगे इस प्रकार से वो पुण्य पाप आदि कर्मों का भी सब प्रत्यक्ष कर लेते हैं ना वो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष इसलिए अनेकों आ जाता है इन जनरल अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष और उसमें ईश्वर प्रत्यक्ष भी अतीन्द्रिय होने के बावजूद भी स्पष्टीकरण के लिए पृथक करके बताया जाता तो इस प्रकार का प्रत्यक्ष का जो विचार है इसे अलौकिक ष जन्य छह प्रकार आप जानते हैं लिखे भी थे और बाकी जो अलौकिक का भी तीन है इसका भी चर्चा पहले कर चुका हूं एक बार दोबारा कह देता हूं सामान्य लक्षण सन्निकर्ष ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष और योगज सन्निकर्ष जन्य प्रत्यक्ष ये जो तीन प्रकार है ये कौन कौन है सामान्य लक्षण सामान्य लक्षणा जैसे घटत्व को लेकर के संसार भर के सकल घट का ज्ञान हो जाता घटत ज्ञान से सकल घट का बोध हो गया वो सामान्य लक्षणा से निकल सुगंध आ गया सुन के बोल दिए रे चंदन का चंदन तो है नहीं गई आस पास है सुरभि चंदनम इत्या जो ज्ञान हो उसको बोलते हैं ज्ञान ज लक्षणा ज्ञान लक्षणा ज्ञान ज नहीं ज्ञान लक्षणा से और तीसरा योगज सन्निकर्ष और योगज भी हमने बताया कि दो है एक युक्त और एक ये अलौकिक सन्निकर्ष तीन है एक दो तीन इन से जन्य ज्ञान भी इसलिए तीन हो गया ना छह प्रकार के इंद्रियों से जन्य अर्थ सनिकर्ष जन प्रत्यक्ष छह प्रकार तीन प्रकार से सनिकर्ष अलौकिक हैं, जन ज्ञान भी तीन प्रकार का और योग में दो जो युक्त और रुंजान एक संकल्प से जिसको जानना चाहेगा उसको जानेगा और दूसरा ईश्वर के करीब है सब को जान रहा है सब कुछ जान रहा है सर्व पश्च्य सर्व सन पश्च्य प्रश्नोत्तर युक्त योगी जैसा हो जाता है वो इतना है कि इसकी स्वतंत्रता कर्मफल फल प्रदातृत्व नहीं रहेगा बाकी ईश्वर जैसे उसका पूरा ज्ञान हो जाता सदा ज्ञान रहेगा कौन जीव क्या कर रहा है कीड़े मकोड़े सब कुछ पूरे सृष्टि का ज्ञान है लेकिन ईश्वर को जैसे कर्म फल प्रदात की सामर्थ हो नहीं इसलिए ईश्वर तुल्य कहा जाता योगी को ईश्वर नहीं कहा यह अलौकिक सनिकर्षों का विचार है अब आइए वापस मूल पाठ में जहां टीका में चल रहा था ज्ञानम देखो स्वयं बता रहे ज्ञान व्याप्ति ज्ञानम सादृश ज्ञानम पद ज्ञान तदेव कर्णम वो है कारण जिनका तानी वे कौन हो गया ज्ञान कर्ण गानी उनको क्या कहा जाएगा ज्ञान कर्ण कौन कौन है वो अनुमिति उपमिति शादानी तदिन्नम प्रत्यक्ष तो ज्ञान कर्ण कौन हो गया अनुमिति उपमिति साक् और ऐसे भिन्न को हम कहते ज्ञान अकर्णगम ज्ञान अर्थात वो प्रत्यक्ष वो तो सर्वसामान्य लक्षण बन गया आपका सनिकर्ष जन्य प्रत्यक्ष का भी सनिकर्षन्य प्रत्यक्ष हो सनिकर्ष, सनिकर्ष निरपेक्ष सकल प्रत्यक्ष में लक्षण चला क्योंकि सनिकर्ष निरपेक्ष जो ज्ञान होता है वो भी ज्ञान कर्णक नहीं है उससे भी ज्ञान न व्याप्ति ज्ञान करने वाला, न सादृश्य ज्ञान है न पद ज्ञान करना बन रहा वो तो ऐसा विलक्षण साक्षात्कार है ईश्वर का प्रत्यक्ष जैसा साक्षात्कार है अपने हाथों तो प्रत्यक्ष जैसा साक्षात्कार है अति पदार्थों का जो साक्षात्कार है वो जो साक्षात्कार है उसका वर्णन आप शब्दों से नहीं कर सकते कैसे हुआ नोबडी नोस कुछ पता नहीं हो गया अनुभूति हो गई वो आनंद में डूब गया नाचने लगा ऐसे वर्णन आता है ना, ना। मस्त हो गया अब क्या हुआ कुछ पता नहीं पागल जैसा हो रहा है वो अतिद्री वस्तुओं का ज्ञान जब होता है वास्तव तो में अनुभूति हो जातीय वस्तु का तब एक अलग भी आनंद अन्न अनुभव होगा ईश्वर का प्रतिशु नी हो कोई भी अतीत वस्तु का ज्ञान हो जाए आपको एक अपने आप एक विलक्षण आनंद का अनुभूति होगी इसलिए कहते हैं वो कैसा है वो कहा नहीं जा सकता संकर्ष निरपेक्ष किंतु इतना जरूर हम कह सकते हैं वो ज्ञान करने का नहीं है, इतना है। किसी ज्ञान करना नहीं था भले ज्ञान मदद किया ज्ञान आज तो कई वल्यम शास्त्र ने भी कहा है पद ज्ञान कारण बन रहा है वहां भी शाब्द ज्ञान हुआ हम ब्रह्मा से पद थे इन पदक ज्ञान से शाब्द ज्ञान हुआ हम ब्रह्मी वी वो शाब्द ज्ञान को लेकर के साक्षात्कार हुआ है लेकिन साक्षात्कार काल में वो शाब्द ज्ञान भी कर्ण नहीं पहले था इसलिए कहते उसके बारे में इतना ही कहा जाएगा ज्ञान ज्ञान नहीं प्रत्यक्षे इंद्रियाम से प्रत्यक्ष जन्य प्रत्यक्षे जन्य प्रत्यक्ष में जानक प्रत्यक्ष साम्य सत्ता लक्षण संगठन ज्ञान अकर्ण ज्ञानत्व नाम का जो चीज है लक्षण है वह सनिकर्ष निरपेक्ष में भी सनिकर्ष सापेक्ष सभी प्रत्यक्षों में सामान्य रूपेण लक्षण का विद्यमान होने से लक्षण की संगति होती है लक्षण कोई दोष नहीं प्रत्यक्षम विभजते निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का तद्द्विधम निर्विकल्प सविकल्प कंच प्रकार का है एक निर्विकल्प ज्ञान है एक सविकल्प ज्ञान है एक का नाम निर्विकल्प ज्ञान है और दूसरा सविकल्प ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान क्या है सविकल्प ज्ञान क्या इसका लक्षण बाद में बताएंगे इससे पहले विरला टिका में बहुत सुंदर बता रहे देखिए गौतमीय न्याय सूत्र को प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का चौथा सूत्र एक एक चाराध नी होते हैं आहनिक होता है प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का चौथा स्रोत इंद्रिया ज्ञान विचार व्यवसायत्मक इंद्रियार्थ इंद्रियात्पन्न इंद्रिय और अर्थ का सनिकर्ष उत्पन्न होना चाहिए अव्यपदेश लेकिन वह शब्द जन्य नहीं होना चाहिए अव्य विचारी पर व्यवसायत्मक तो मेरे सविकल्पात्मक है न्याय सूत्रानुसारेण जन्य प्रत्यक्ष से निरूपणीय अनति प्रयोजनकम तथा न व्याप्तिशंगावसर की वदा इस न्याय सूत्र के अनुसार उन्होंने भी सूत्रकार जन्य प्रत्यक्ष का इलाक्षण किया व्यवसाय ज्ञान बोलिए व्यवसायत्मको ने जो जन्य प्रत्यक्ष सामान्य विकल्प ज्ञान व्यवसाय व्यवसायत्मक ज्ञान अयंगट ज्ञान होता है ना ये व्यवसाय व्यवसायत्मक ज्ञान लेकिन व्यविचारी नहीं होना चाहिए वो और व्यपेश होना चाहिए श्रुति से जन्य नहीं होना चाहिए शाब्द सुनकर के भी अयंगट ज्ञान हो जाए मैंने आम बोला उसको आप सुन उसका आपको तो भी इंद्रिया संघर्ष ज्ञान ही है वो प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हुआ घट का शाब्द प्रत्यक्ष हुआ न्याय सूत्रानुसार जन्य प्रत्यक्ष निरूपणीय पाद अन प्रयोजन कम इसलिए अति प्रयोजन नहीं है जब हम ज्ञान आकरण गम ज्ञान प्रतिशत लक्षण पोष्टक में दिया ना मूल में सीधा नहीं छाप पाए पोष्टक में कि उसको सूत्रकार के अनुसार भी उसकी चर्चा ही नहीं ज्ञान में लक्षण की चर्चा सूत्र में नहीं बाद में विचारको ने नव न्याय ने विचार करके स्थापना किया ईश्वर प्रत्यक्ष कैसे होगा उस कैसे जाएगा क्या ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है क्या क्या ईश्वर का अनुमान ही हम केवल करेंगे ये सब शंका उत्ता, उत्थापन किए तो इसके समाधान में लक्षण इन सूत्र में बनाएत्र प्रत्यक्ष प्रयोजन नहीं, नहीं दिखाया गया हमको गौतम महर्ष ने सोचा है इसको क्या बताना है हमने जो षोड पदार्थों के ज्ञान की चर्चा में करनी है जिससे मुक्ति होना है उसमें ईश्वर प्रत्यक्ष की कोई जरूरत तो है नहीं मोक्ष के लिए मोक्ष के लिए ईश्वर प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है हमें ईश्वर में लीन होना है जब लीन होंगे तो का स्वतः हो जाएगा अलग से क्या चर्चा है वेदांत में तो उसकी भी जरूरत नहीं इसलिए सूत्र बनाया नहीं के लिए सामान्य लक्षण बनाया इसलिए कहीं अव्याप्ति की शंका जो रही ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति है इस लक्षण का इंद्रियान कर जन्म ज्ञान इस लक्षण की ईश्वर प्रतिष्ठा व्याप्ति है ऐसी शंका का अवसर ही नहीं रहा पगां, पगां निर्विकल निर्विकल छह प्रकार का है, सविकल्प छह प्रकार का समझना घाणज रासनम चाक्षषम श्रावण स्पाशनम मानस विध भेदा षड विधम निर्विकल निर्विकल्पगम सनिकर्षण प्रकार तत्र स विकर्षण्य प्रत्यक्ष निष्प्रकारक निर्वक यहां ज्ञानं निर्वक निर्वक वस्तु है निर्विकल्प ज्ञान का किसी को प्रत्यक्ष नहीं होता किंचित ऐसा अनुभव यदि हो भी जाए किसी को यथा किंचित किचित इसका अनुव्यवसाय क्या इदम किंचित अनुभवामि ऐसा बोलेगा कोई क्योंकि जब तक अनुभूति का विषय स्पष्ट नहीं होता तब तक, तक उसका अनुभव मानेगा ही नहीं और यहां तो विषय है नहीं है किंचित यह कुछ है क्या है इस नहीं हुआ कारण तो विशेषांश की प्रती नहीं हुई यह प्रकारांश का प्रतीति नहीं है यह संसर्गांश का प्रती नहीं है इसे लक्षण तीन प्रकार का निर्कल्प ज्ञान का निष्प्रकार कम ज्ञानम निसंसर्ग ज्ञानम निर्विशेषकम ज्ञानम प्रत्यक्ष तीनों प्रकार की जो विषयता है, है वो नहीं है वहां मैंने कहा था ना ज्ञान है विषयी, उसमें रहेगी विषयता उस रहे विषयता अपने विषयों को स्पष्ट करने के लिए तीन प्रकार की विषयता मान लेती है तो कौन से कौन सी विशेषता प्रकारता संसर्गता। इन तीनों प्रकार की विषयता से विशिष्ट विषयता रहित ज्ञान का नाम निर्विकल्प तीनों ही नहीं फिर क्या है इस दम में? किंचित चौथी कुछ धर्म मानना पड़ेगा इसे नीचे देखिए दो नंबर टिप्पणी में आपका 45 प्रश्न में विशेषता प्रकारता, प्रकार त्रिविधा विषयता बोध्या तीन प्रकार की विषयता है जिससे विशिष्ट होकर विषयता शाली ज्ञान होता है क्या क्या है विशेषता प्रकारदा संसर्गदा ख्या त्रिविधा विषयता बोध्या एतद् तषयता त्रे विलक्षणत्व तो चतुर्थ विषयतात्व तो निर्विकल ज्ञान से इन तीनों प्रकार की विषयता से विलक्षण जिसका कोई नामकरण नहीं किया कोई चौथी विषयता है जिसका वर्णन नहीं कुछ है क्या है कहा नहीं जा सकता इसलिए उस विषयता का नामकरण भी नहीं किया इन तीन से विलक्षण इतने कहेंगे बस तीन से विलक्षण कोई चौथी विषयता से युक्त ज्ञान का नाम निर्विकल्प ज्ञान और उस चौथी विषयता का कोई नामकरण नहीं है इन तीन से विलक्षणिताएं कहना पड़ेगा क्योंकि वो भी अतिद्रिय कोई विषय ही नहीं बोलने के लिए कार्य अगर किंचित श्रद्धा विशेष है लेकिन नहीं विशेष भव विशेष इधम क्या सामान्य बोधक शब्द है विशेष वस्तु बोधक सर्वनाम वाचक है ना इधम सर्ववाचक है अतव जो है इदम शब्दी जो अंगुल्यमान समीप उपस्थित है किंतु उसकी विशेषता एक भी ग्रहण न होने से यह मालूम नहीं है क्या है ऐसे विलक्षण चतुर्थ विशेषता से युक्त ज्ञान का नाम निर्विकल्प ज्ञान न्याय बोधनी में भी देखिए तलक्षर मध्य निर्विकल्प से विकल्प मध्य तत्व मतलब क्या उन दो ज्ञानों में से निष्प्रकार कमी प्रकार निर्विकल प्रकारता से शून्य ज्ञान एवं महाराज निर्विकल्प के चतुर्थी विषयता स्वीकृत है इसलिए निर्विकल्प ज्ञान में चौथी विषयता माननी पड़ रही है क्यों त्रिविध शेता मध्य तस्थान तीन प्रकार की विषयता में से निर्विकल ज्ञान में एक भी नहीं अतो विशेषता शून्य ज्ञान संस्कृता शून्य ज्ञान लक्षण संभव ये लक्षण संभव निर्विक्ञान निष्प्रकारक ज्ञान निस्संसर्गक ज्ञान निर्विशेषक ज्ञान नि तीनों ही निर्विकल्प ज्ञान का लक्षण या एक लक्षण सीधे कह सकते हैं विषेता ज्ञानम निर्विकल सीधे सीधे विषेता त्रय तीन प्रकार के विषय या त्रिविध शून्य त्रिविध विषेता शून्य ज्ञानम निर्विकल्पकम सीधे सीधे लक्षण सविकल्पकम लक्ष सविकल्प ज्ञान का लक्षण करने जा रहा यथा डिथो यम ब्राह्मणो यम श्यामो यम इत्यादि व्यवहार हो रहा है यह डिथ है माने लकड़ी का खिलौना हाथी वह बना तो लकड़ी का लकड़ी का खिलौना डिथा ब्राह्मणो यम ये ब्राह्मण है करके किसी स्पष्ट बोल रहे श्यामो यम बोल यह श्याम है इन तीनों प्रकार का ज्ञान में देखिए तीन ज्ञान आपके पास यहां दृष्टांत में डिथोम ब्राह्मणोयम श्यामोयम इसे विशेष है डिथ ब्राह्मण श्याम प्रकार है डिथत्व ब्राह्मणत्व श्यामत्व तीनों में संसर्ग है समवाय सम्वा। समवाय संबंधावच्छिन्ना विषयता निरूपिता विषयता निरूपित दिथत्व श्याम तदविता दिथ निष्ठ्राह्मणनिष्ठताशाल जानम ब्राह्मण श्यामय समय विषयता प्रकारदा और विषयत ब्राह्मण्ताव निरूपित विषयता निरूपित निरूपित ब्राह्मण ज्ञान शान अय्राह्मण विषयतायंका विषयता कैसी है ज्ञान निरूपित होने से ज्ञान से विषयता निरूपक और ज्ञान के अंदर क्या आएगा विषयता का निरूपकत्व आ जाएगा अतव ज्ञान के अंदर प्रकारता निरूपक ज्ञानत्म सविकल्प से लक्षणम इस प्रकारता का निरूपक का ज्ञान का नाम सविकल्प ज्ञान हो गया विशेषता के निरूपक ज्ञान का नाम सविकल्प ज्ञान हो गया संसर्गता के निरूपक ज्ञान का नाम सविकल्प ज्ञान ज्ञान निरुपक है निरुपित है विषय क्योंकि विषय में भेद पैदा हो रहा है ना ज्ञान तो ज्ञान है घट ज्ञान पट ज्ञान बट ज्ञान ब्राह्मण ज्ञान श्याम ज्ञान बिथ ज्ञान इसे है? ज्ञान से निरुपित विषय अलग अलग अलग अलग होते जा रहा है इसे निरूपक कौन हुआ ज्ञान निरूप्य कौन हो विषय से निरूपक निरूपि का परस्पर निरूपित तत्व संबंध निरूप निरूपित निरूपक निरूपक से निरूपित तो निरूप तो और निरूपूता विषय में विषयता और विषयी विषय में रही ज्ञान और विषयता का लिया हमने चल विषयता को भी कर सकते हैं सीधे अत विषयता विषयता को कर दो और को प्रकारता संसर्गता और विशेषता की जो विषयता उससे निरूपित विषयता ज्ञान है ऐसा। इस ने कहा प्रकार निपकल एवं विशेषता संसर्गता निरूपक लक्षण संभव उदाहमेथ ब्राह्मण वयम श्याम वहंतावन विशेषताथित विशेषी कर्द ब्राह्मण हो गया विशेषण तब ब्राह्मण विशेषण हो गया उसकी जाति इसे विशेषता निरूपितिथत्व प्रकारी ज्ञान क्या हो गया प्रकार हो गया विशेष विशेषता शाली ज्ञान है इदंत विशेषता समीपितिथत्व प्रकारताशाली पर्वा जोड़वा संबंध आवचन भी इधंत डिथत् सम है समय आ, भी आ जाएगी इस तरह सेन विशेषता निर्विधा ब्राह्मण्तावच्छन प्रकार दाली ज्ञानम ईदंतावच्छन विशेषता निर्विधा श्याम प्रकार ज्ञान जब विरलाकार देखो जैसा हम बोल रहे थे ना विरलाकार उसको स्पष्ट उस करके बता रहे वो तो न्यायपतनीकार थोड़ा मोटा मोटी छोड़ दिए है तो और कर विरला में देखिए इदम ज्ञानम जैसे डिथ्वयम क्या लिया डिप्थयम इदम, ये जो ज्ञान है ये जो ज्ञान है कैसा है प्रकार प्रकार प्रकार का का का ब्राह्मण फिर इदम कहा गायब हो जाएगा फिर इदम कहां, हो जाएगा? तो इदम कहां से गायब ज्ञान में इदम तो दिखेगा नहीं हा करम को जोड़ना है यही बात बताना है आपको कैसे बताया नहीं पुस्तक में इन्होंने न्यायबोधनी का न अपने तरीके से बोल दिया इदम और उन्होंने डिथत् को प्रकार तो बता दिया लेकिन डिथ को गायब कर दिया उन्होंने उन्होंने डिथ को उड़ा दिया ध्यान में न्यायबोधिनी ने क्या किया प्रकाश उसे किसको लिया था डिथत्व और विशेष से लिया उन्होंने इदमत्व न्यायबोधिनी ने ये लिया ना और डिथ कहां चला गया भगया कहीं दैव ईदंत सामान्य है डिप्त थोड़ी है और इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने डिथक तुल लिया प्रकार में और डिथ को ले लिया विशेष में और जायर कर दिया उन्होंने ईदम को और विरला हमने भी गायब किया था शुरू मुझे बताया था तो, तो था था, दित्त था था, था था, था नहीं मैं समय संबंध आवच्छता समय संबंध आवच्छ संस्कृत विषय था प्रकारता और दिथनिष्ठ विशेषता की विषय था निर्विधा विषय का साल ज्ञानम ये हमने कह दिया था हमने भी इधम छोड़ दिया हम बरला जैसे चले गए ना असली क्या है कोई चीज छोड़ना नहीं निहर तो डिथ को भी छोड़ना नहीं हमको विरला से ईदम को भी छोड़ना नहीं हमको सब सबको लेना तब कैसे करोगे तब इसमें क्या करना पड़ता है विशेष तो डिथ ही रहेगा ठीक यहां पर क्या करेंगे ईदम के लिए क्या करेंगे तादा भिन्न तादा भिन्न शिष्य आपको बता रहा हूँ कहीं भी जोड़ लो आपकी मर्जी है अपना कॉपी में लिख लो समवाय संबंध आवच्छिन्न संसदाक्य विषय काख्य संसर्ग संसर्गताक्य विषय का संसर्गताख्य विषयता दिखताविंदताक्यषयता निकिथनिष्ठ विशेषता अभिन्न विशेषता विशेषता दिखनिष्ठ विशेष विषयता आनंताविन्न विशेषताशेष्यतायिता शाली ज्ञान दिखोय वास्तव पूरी प्रक्रिया होगी अब इसे सब कुछ छाया कोई अंश छोटा नहीं पूरा होता समवाय संबंधावच्छन संसर्दाख्य विषयता निरूपित योग संसर्ग डिग्धत्तावच्छन प्रकारताक विषयता निरूपित योग प्रकार दिख विशेषताक विषयता से डिथ्वायम है ना इदम्बी क्या है विशेषांश में है और डिप्त विशेष है दोनों इस समझ विषयता से भिन्न इधंताविन्न इधन निष्ठ विशेषताक्ष विषयता निर्भिध विषयताशाली ज्ञान ये प्रक्रिया तो इसलिए कि देखो श्यामोय सविकल्प ज्ञान लक्षण हो गया आप गाते सन्निकर्ष के बारे मेंचिन प्रकार कैसे हो जाएगा नहीं, नहीं, नहीं और नहीं क्या तुम तो यही बोल रहे हो ईदम तो अचंडित करो किसके प्रकार को किसी के साथ विशेष बना दोगे क्या सीधा तो क्या हो गया दोनों का प्रकार अलग-अलग है विशेष एक दूसरे से अभिन्न है ईदम तो डिन्न तो थोड़ी है अभिन्न भिन्न ही क्यों क्योंकि जो ईदम सबसे तुम बोल रहे हो जिसको उसी का नाम तो डि दूसरी है वही है ना दूसरे का नाम तो अभिन हुआ भिन्न नहीं है ना जिसको इसको हमने इधम सबसे बोला एक खिलौना है मान लो इसको मैं इधम सबसे बोल रहा हूं है ना। इसी का नाम डिप्थ है ना कि दूसरे का नाम है तो जिसको इदम से कह रहा वही डिप्थ है अर्थात क्या इधम और डिथ अभिन्न एक, एक ही है इसीलिए पहले डिप में विशेषता ला करके उस सामान्य में ले जाएंगे विशेषता डिप्त क्या है विशेष वस्तु है ब्राह्मण एक विशेष वस्तु है श्याम एक विशेष वस्तु है और इधम क्या है सभी में एक सामान्य हर किसी चीज का विदम बोल सकते हो हर हर एक वस्तु के साथ जोड़ सकते हो ना अरे पुलिंग न पुसेंग ये तो फर्क पड़ेगा अयम इम इदम बोलना तो पड़ेगा तो इसलिए हमेशा क्या होता है सामान्य में विशेष को लाके लय किया जाता है कि विशेष के अपने प्रकार सामान्य का अपना प्रकार अलग है दोनों प्रकार एक नहीं हो सकते व्यवहार के लिए सामान्य और विशेष को मभेद कर सकते हैं लेकिन सामान्य और विशेष के प्रकारों को हम मभेद नहीं कर सकते कभी ईधम तो डि एक हो जाएगा संसार में तो जहां कहीं भी ईदम बोलूंगा डिथ का ही ज्ञान हो जाएगा ब्राह्मण का ज्ञान होगा प्रकार की यही विलक्षणता है ना कि सामान्य को विशेष से अत्यंत भेद पैदा सामान्य से भेद सामान्य से भेद को विशेषो प्रकार पहले लिखा हूं जो सामान्य है उसका भेदक जो विशेष धर्म आप मानोगे उसी का नाम प्रकार है प्रकारों का कभी आभेद नहीं हो सकता विशेषों का भेद व्यवहार कर सकते इसलिए ब्राह्मण और आयम इन दोनों का अभेद व्यवहार हो जाएगा लेकिन ब्राह्मणत्व और इदमत्व का आभेद कभी नहीं इसलिए हमें विशेषता से निपित कौन होगा विशेषता ही होगा और तार निकृष्ट विशेषता की जो विशेषता है वो विशेषता कैसी है तार अभिन्न विशेषता से निरूपित विषयता विशेषता विषयता से निरूपित विषयताशाली अयम डिता इत्या से संसर्ग हमने नहीं दिया अभी हर एक चीज का परस्पर में हमने एक ही संबंध है समाय संबंधन कहा संबंध है, है।, है? ताेगा उसको आभेद संसर्ग ही कहा जाता है आभेद संबंधा आवच्छ उसको आभेद से मैंने कहा दो सौ अट्ठाईस संबंध है आपको अभी तीन चार मालेगा <laughs> इसका नाम इसलिए क्या करना पड़ता है और क्या संबंध हो सकता है कि यदि इदम और दिद का स... बीच एक संबंध निश्चय कर दोगे फिर इदम और ब्राह्मण के बीच में एक और संबंध निश्चय करना पड़ेगा कहां का कितने संबंध करोड़ों अरबों विषय है इसलिए क्या कर दिए उसको ऐसी स्थिति में अभे संबंध आवचिन्न कर जो अभिन्न कहते हैं ना वह विशेषताक्ष अभे संबंध आवच्छिन्न विशेषता विशे से, जो कह रहा से जा लिखा जो न, ये अभिन जो मैं विषयता से अभिन्न कहूंगा विषयता आविन्निष्ट विशेषता और स्पष्ट अभिन्न अभेद संसर्ग आवचिन्नताविन्न इधनिष्ट विशेषताशाली ज्ञान ज्ञान ये वास्तविक पूर्ण हुआ वो अभेदेगी ना अभ्य दुरा था इस ज्ञान के धीरे धीरे कितना ले जाना पड़ता सीधे पूरा बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा पहले पहले विशेषता प्रकार तक तो हमने मजबूत किया अब अभेद में पहुंचे फिर उसमें भी अभेद संसर्ग को लेकर सन्निकर्ष गतिविधक कश्य सह कष्ट सह सन्निकर्ष कितने प्रकार के और सबसे पहले बताओ सन्निकर्ष क्या है कष्ट सह कति सन्निकर्ष क्या है और वह कितने प्रकार के हैं प्रत्यक्ष संवेद संवाय संवाय संवेद संवायो विशेषण विशेषता भावचे प्रत्यक्ष इंद्रिया प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियाार्थ और मध्य प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु साष प्रत्यक्ष का जो कारण है इंद्रिय और अर्थ का बीच में जो होता है उसी का नाम सन्निकर्ष और कितने प्रकार के छह प्रकार नंबर एक संयोग सन्निकर्ष एक दिन हमने लिख दिया था इन सारी चीज को दूसरा का नाम संयुक्त समवाय सन्निकर्ष तीसरा संयुक्त संवेद समवाय चौथा समवाय पांचवा संवेद समवाय छाव सन्निकर्ष द्रव्यों का प्रत्यक्ष में संयोग निकर्ष का प्रयोग होता है द्रव्यगत गुण कर्म आदि का प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद संयुक्त समवाय का होता है और द्रव्यगत गुण और गुणगत जो जाति कर्मगत जो जाति उनका प्रत्यक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा संयुक्त संवेद संवाय शब्द प्रत्यक्ष के लिए संवाय शब्दगत जाति प्रत्यक्ष के लिए संवेद संवाय और विशेषण भाव अभाविक अधिकतर अभाव प्रत्यक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है सामान्य नियम बता दिए स्वयं बोलेंगे देखिए पर्यटिका में जाइए कारणी भूतान, चाक्षादी षड इत्यादि, प्रत्यक्षीभूता छह प्रकार के जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको कारणीभूता तो छह है उनको विभक्त के समझारे संयोग इत्यादि द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधे नाक्षत्ता छिन्ह प्रति चक्ष संयोग कारणत्व देखिये द्रव्य वृत्ति जो लौकिक विषयता क्योंकि हमने बताया था ना पहले लौकिक सन्निकर्ष से लौकिक ज्ञान पैदा होता है उस लौकिक ज्ञान का जो विषय होता है उसका नाम लौकिक विषय उसमें रहेगी लौकिक विषयता ठीक है ना क्योंकि लौकिक सन्निकर्ष है लौकिक सन्निकर्षण ज्ञान हो गया लौकिक ज्ञान वो संविकल्पक है उस लौकिक ज्ञान में रहने वाली विषयता जो विषय होते हैं लौकिक विषय और उसमें रहेगी लौकिक विषयता इसी प्रकार अलौकिक स निकर्ष जनिक्ञान अलौकिक ज्ञान उस अलौकिक ज्ञान का हो विषय होगा वह अलौकिक विषय और उसमें रहेगी आलाव की विषयता यह अलौकिक विषयता अलग अलग है हैं वो भी अनेकों हैं विषय एक थोड़े हैं बहुत सारे हैं तो सामान्य सामान्यप करेंगे एक है द्रव्य दूसरा द्रव्य गुण कर्म व्रव्य गुणकर्मण और सामान्यम शब्द शब्दगत सामान्यम और अभाव यही छान लिया गया इसलिए छह सन्निकर्ष भी समीकर मूल में आएगा द्रव्य प्रत्यक्ष का सन्निकर्ष द्रव्यगत गुण प्रत्यक्ष का सन्निकर्ष बोलेंगे सब जगह बार बार उसी को न्याय बोधने का स्पष्टीकरण द्रव्य वृत्ति जो लौकिक विषयता द्रव्य वृत्ति जो लौकिक विषयता संबंध से चाक्षुषिन्न सकल चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुष संयोग से कारण चक्षु का उस द्रव्य बुद्ध के साथ संयोग ही क्या है कारण चाक्षुषत्तावच्छिन्न सकल चाक्षुष ज्ञान के प्रति चक्षु संयोग कारण त्वाच त्वाचिन प्रदेश के प्रति तक द्रव्य संयोग कारण हो जाएगा है ना द्रव्य का प्रत्यक्ष में तीन इंद्रिया कारण होते हो हैं तीन इंद्रियों के द्वारा ही केवल द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है बाकी तीन इंद्रियों से नहीं होता का प्रत्यक्ष चक्ष त्वक और मन ये तीन इंद्रिया है द्रव्य का प्रतिष्क कराते हैं मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष होता है अक्ष और द्वारा बाई बहुत सारे द्रव्यों का प्रत्यक्ष और तीन इंद्रियां हैं जिके गुण का ही प्रतिष्ठ करते हैं और गुण का जाति वगैरह कौन कौन रशन इंद्रिय घ्राण इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय आगे कहेंगे सब मूल में आ रहा है न्याय बुद्धनी में ही आएगा सर देखिए द्रव्य संवेद वृत्ति द्रव्य में संवेद कौन है गुण और कर्म इन दोनों को भी द्रव्य में समवाय सम विद्यमान गुण कर्म वृत्ति जो लौकिक विशेषता विषयता संबंधे न चक्षु संयुक्त समवाय से हेतुत्तम तार्थ चाक्ष होगा चक्षु संयुक्त समवाय स निकर्ष कारण हो द्रव्य संवेद संवेद और द्रव्य सम्वास सं� कौन है गुणतर उसमें भी संवाद संबंध से सामान्य जाति उसके प्रति क्या है संबंधा के प्रति चाक्षिन्ह प्रति चक्ष संयुक्त संवेद समवाय से कारणम हेतु द्रव्य संवेद संवेद वृत्ति जो लौक विषेता संबंधे नाक्षत्वाचि प्रति चक्ष संवेद संयुक्त संवेद समवाय से हेतुत्म तादश विषयता संबंधे क्षरता चिन्ह प्रति ज्ञान के प्रति सन्निकर्ष कारण कैसे हो रहा है अमुक जैसे, जैसे आपने देखा घट है घट कहा तो हुआ कपाल में है ना इस कार्य का इस कारण जैसा संबंध क्या था संवाय था इसलिए आपके समवाय संबंधे न घटात्मक कार्य प्रति कपाल निष्ठा कारणता ये तो कहोगे समवाय संबंध है घटम प्रति या घटक घटम प्रति कपाल निष्ठा कारणता इस तरह से यहां बोल रहे हैं ये जो संबंध में संबंध में बोल रहे हैं ना बार बार क्यों लौकिक विषयता संबंध है न अमुक लौकिक विषयता संबंध है क्यों कह रहे हैं क्योंकि हमें पद पद ज्ञान के प्रति ष में कारणत्व बिठाना है तो वहां जो संबंध होगा कुछ ना कुछ नहीं ज्ञान कार्य उसका तो कारण क्या है सन्निकर्ष इन दोनों में जो संबंध बताना है ना कार्य और कारण के बीच संबंध के बिना तो कार्य पैदा नहीं होगा वो संबंध को बता रहे द्रव्यनिष्ठ द्रव्यवृत्ति लौकिक विषयता संबंधे द्रव्य समवेत वृत्ति लव की विषयता संबंध है न ज्ञान के, के प्रतिकारण कारण हो रहा है ना संयोग निकर्ष क्या बोला आपको द्रव्य वृत्ति लव की संबंध के संबंध है किन बीच में चाक्षतावच्चन चाक्षस प्रत्यक्ष ज्ञान प्रति कार्य के प्रति संयोग सनिकर्ष में जो कारणत्व संयोग निकर्ष क्या है कारण और चाक्षकता चिन्ह चाक्ष प्रत्यक्ष कार्य इन कार्य और कारण के पीछे संबंध क्या है तो कहें द्रव्य वृत्ति लौकिक संिकर्ष विषय लौकिक विषय का संबंध संबंध से इसी प्रकार से घटरूप ज्ञान हुआ आपको अर्थात द्रव्य गत गुण ज्ञान हुआ तब तो क्या करे द्रव्य संवेद द्रव्य संवेद वृत्ति अर्थात गुण वृत्ति जो लौकिक विषयता संबंधे संयुक्त समवाय से निकर्षो कारणम कैसे प्रति घट रूप चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रति घट रूपात्मक जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है उस चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवाय स निकर्ष कारण हुआ कहने संबंध द्रव्य संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंध समझ में आ रहा है ना ये जो संबंध बोल रहे हैं हम वो कार्य कारण भाव को सिद्ध करने के लिए कार्य सर्वत्र तत्क ज्ञान चाक्षष ज्ञान को दृष्टान बना रहे हैं कार्य ऐसे ज्ञान मानस ज्ञान भी समझना है आप तो आज में भी ऐसे समझ लो भी सामान्य सामान्य भी, सामा तो सामा सामा भी ले सकते हैं द्रव्यगत सामान्य भी ले सकते हैं गुण कर्म सामान्य तो द्रविगत गुण द्रविगत कर्म द्रविगत सामान्य घटत जाति घटत जाति प्रत्यक्ष तीनों ले सकते जो भी समय समस्या रहता है द्रव्य में वही तीन ही रहते हैं गुण कर्म सामान्य जो प्रत्यक्ष होता रहता तो है वैसे विशेष भी रहता है द्रव्य में ही पदार्थ में द्रव्य में रहता है लेकिन उनका प्रत्यक्ष होता नहीं सनिकर्ष उनका प्रत्यक्ष किसी सनिकर्ष से जन्य नहीं है कुछ और द्रव्य ग्राहकानी इंद्रिया चक्षुत्तम आ गया ना द्रव्य ग्राहकाणी इंद्रियाणी द्रवि के ग्राहक इंद्रिय कौन कौन है चक्षुत्तम त्रीणी अन्य ग्रहण रसन श्रवणानि गुण ग्राहका अन्य कौन है रसनेन्द्रियणेन्द्रिय श्रोत्रेंद्रिय हमेशा गुण और गुणगत जा और गुण अभाव का प्रत्यक्ष गुण ग्राहक अतः तो इंद्र स्थान में क्या बोलना पड़ेगा द्रव्यवृत् लौक विषय प्रत्यक्ष प्रति संयोगस्य संयोग हेतु केवल ज्ञान ज्ञान प्रचाक्ष अब ज्ञान बाकी तो ही रहेगा संबंध भी प्रति संयोगस्य कारणम कारण दुव्यवृत्ति लौकदेन ताच प्रत्यक्ष इसे कहने त्वाच प्रत्यक्ष प्रति त्वक संयोग से तुटा एवं द्रव्य संवेदत्तावच्छिन्न नहीं, नहीं छूट गया है पंक्ति द्रव्य संवेत वृत्ति लोक विश्वास ना वो जोड़ लेना पड़ेगा वहां छूट गया तीसरी पंक्ति में एवं है ना एवं द्रव्य समवेत उसके बाद क्या है त्वाचा आ गया है ना वो संवेद और त्वाचक पीछे जोड़ दो वृत्ति लौकिक विषयता संबंधे नृत्ति लौकिक विषयता संबंधे नवाच तो प्रत्यक्ष तो संयुक्त सम्वय से द्रव्य संवेद संवेत द्रव्य समवेद संवेद क्या शीतत्व तो उत्तर जातियों का यहां भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया जाति के बाद में वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है न प्रत्यक्ष है वृत्ति लौकिक विषयता संबंध ये चीजें दोनों पंक्ति में छोड़ दिया है दोनों में जोड़ना पड़ेगा एक जगह संवेद के बाद जोड़ो दूसरे जगह जाति के बाद जोड़ना द्रव्य संवेद संवेदा पुष्तत्व शीतत्व आदि जाति वृत्ति जाति वृत्ति लौकिक विषयता संबंध स्वयं समय समय से, से हेतुता एवं आत्मानस प्रत्यक्ष मन संयोग से हेतुता यहां पर भी तो आत्म आत्मनिष्ठ एवं आत्मवृत्ति लौकिक विषयता संबंधी ने होना चाहिए आत्मवृत्ति लौकिक विषयता संबंधी न मानस प्रत्यक्ष उससे पहले वाला पंक्ति तो सीधा आत्मनस प्रतिष्ठा होगा आत्म तो वृत्ति लोक विशेष